अगर का पहचान न पड़े ऐसी और वो प्रक्रिया ये है कि मन को जिस ओर से बचाने की कोशिश की जाए मन उसी ओर जानना शुरू हो जाता है जहां से मन को हटाया जाए मन वहीं है जिस तरफ तीन की जाए मन के सामने वही सदा के लिए उमस्तर हो है बातचीत करता रहा, रहा फिर सांझ हो गई द्वार बंद होने लगे बगीचे के तो वे दोनों बगीचे के द्वार पर आए सब पत्नी को ख्याल आया उनका बेटा तो न मालूम कितनी देर तो से उन्हें छोड़ चला रहे इतने बड़े बगीचे में वो पता नहीं कहां होगा द्वार बंद होने के करीब है, उसे कहां खोजे प्राय की पत्नी चिंतित हो गई और घबरा गई प्रायर ने तो घबड़ाओ एक प्रतिमत उनका तुमने उसे कहीं जाने को मना भी नहीं किया अगर मना किया हो तो सौ में निन्यानवे मौके तुम्हारे बेटे के उसी जगह होने के हैं जहां तुमने मना किया उसकी पत्नी ने कहा मैंने मना किया था कि फवारे पर मत पहुंचाना प्रायड ने कहा अगर तुम्हारे बेटे में थोड़ी भी बुद्धि है तो वो फवारे पर होगा कई बेटे ऐसे भी होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं होती उनका हिसाब करना बिजली पत्नी बहुत हैरान हुई वो गए दोनों भागे हुए वो बेटा फवारे पर पैर लगता पानी से खिलवा कर लगा फ्राइड की पत्नी मुझसे कहने लगी बड़ा आश्चर्य हमने कैसे पता लगा लिया कि बेटा वहां होगा फ्राइड ने कहा आश्चर्य उसमें कुछ भी नहीं जहां रोका जाए जाने से मन को मन बाहर जाने के लिए आकर्षित हो जाए जहां कहा जाए मत जाओ वहां एक छुपा हुआ रथ एक रस शुरू हो जाता है प्रायड ने कहा यह तो आश्चर्य नहीं है कि मैंने तुम्हारे बेटे का पता लगा लिया, आश्चर्य यह है कि मन जाती छोटे से पुत्र का पता अब तक नहीं, नहीं, नहीं लगा पाया और सच्ची मनुष्य जाति अब तक छोड़े घेट का पता नहीं लगा और इस छोटे से सूत्र को बिना जाने जीवन का कोई रहस्य कभी उद्घाटन नहीं हो सकता इस छोटे से सूत्र का पता न होने के कारण मनुष्य जाति ने अपना सारा धर्म सारी नीति सारी समाज की व्यवस्था सब प्रशन वर्ग दमन पर खड़ी की मनुष्य का जो व्यक्तित्व हमने खड़ा किया है वो दमन पर खड़ा है दमन उसकी न्यू है और दमन पर खड़ा हुआ आदमी नाक उपाय करे जीवन की ऊर्जा का साक्षात्कार उसे कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिस जिसका उसने दमन किया है मन मन उसी से ऊंचा ऊंचा नष्ट हो जाता है थोड़ा सा प्रयोग करे और पद लग जाए से मन को बचाने की कोशिश करें और पाएंगे मन किसी बात के आसपास भूलने लगा किसी विचार को भूलने की कोशिश करें और वही भूलने की कोशिश उस बात को स्मरण करने का कर आधार बन जाए किसी तत्व को किसी विचार को किसी स्मृति को किसी इमेज को किसी प्रतिमा को मन से निकालने की कोशिश करें और मन के मंदिर में वही प्रतिमा विराज हो जाए लड़े और देखें और पाएंगे कि जितसे लड़ेंगे उसी तरह करेंगे जित भागेंगे वही पीछा करेगा जिससे छाया पीछा करती दिए बागते चले जाएं और छाया उतनी हिते जिंदे पीछा करती मन को हम बगा रहे हैं और मन को हमने इतनी जगह से बगाया है कि हम ये भूल ही गए हैं अब कि मन को कहा होना चाहिए मन वही वही हो गया है जहां जहां हमने उसे इंकार किया जाँ जाँ है जहां जहां हमने द्वार बंद किए मन वही दर्शक दे है क्रोध से लड़े और मन क्रोध के पास ही खड़ा हो जाए हिंसा से लड़े और मन हिंसक हो जाए मोह से लड़े और मन मोह से लड़ जाए भ से लड़े और मन लोभ में गिर जाएगा धन से लड़े और मन धन के प्रति ही पागल हो गएगा काम से लड़े सेक्स से लड़े और मन से हो जाएगा कामक हो जाए जिस से लड़ेंगे मन वही हो जाए ये बड़ी अच्छी बात जिसको दुश्मन बनाएंगे मन पर उस दुश्मन की ही प्रतिवि अंकित हो जाएगी मित्रों को मन भूल जाता है शत्रुओं को मन कभी भी नहीं भूलता है लेकिन ये हो सकता है जिससे हम लड़ें मन उसके साथ डल जाए लेकिन उसकी शकल बदल ले नाम बदल ले मैंने सुना है एक गांव में एक बहुत क्रौी आदमी इतना क्रोधी कि तो उसने अपनी पत्नी को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया जब पत्नी मर गई और उसकी लाश निकाली गई तो वो क्रोधी आदमी जिससे एक नींद से जा गया उसे याद आया कि तो उसने जिंदगी में सिवाय क्रोध के और कुछ भी नहीं किया इस दुर्घटना में वो एकदम सतेज हो गया उससे बड़ा पश्चाताप हुआ गांव में एक मुनि आए थे वो मुनि के दर्शन हो गया और उनके चरणों में सिर रखकर रोया और उसने कहा कि मैं इस क्रोध से कैसे छुटकारा पाऊं? क्या रास्ता है मैं कैसे इस क्रोध से बचूं? मुनि ने कहा कि कन्या क्यों हो जाओ छोड़ दो वो सब जो तुम कल तक पकड़े थे लेकिन मजा ये है कि जिससे छोड़ो छोड़ने के कारण ही वो और पकड़ जाता है लेकिन वो थोड़ी गहरी बात तो एक तुमसे बिजाई नहीं पड़ती। कहा छोड़ दो सब क्रोध को भी छोड़ दो कन्यासी हो जाओ शांत हो जाओ अब कोई क्रोध को छोड़ छोड़ो वो आदमी सन्यासी हो गया, उसने सब तत्म वक्त फेंक दिए और लग्न हो गया और उसने कहा कि मुझे दीक्षा नहीं शिक्षण मुनि बहुत हैरान हुए बहुत लोग उन्होंने देखे थे ऐसा संकल्पान आदि नहीं देखा था जो इतनी तीव्रता से कन्यासी हो उन्होंने कहा कि तू अद्भुत है मेरा संकल्प महान है मेरा संयम महान है तो इतनी तीर्धारण सन्यासी होने को तैयार हो गया सब छोड़ कर, लेकिन मुनि को भी पता नहीं कि ये क्रोध ही है कि ये क्रोध का ही दूसरा रूप है वो आदमी जो अपनी पत्नी को एक क्षण में धक्का दे सकता है वो एक क्षण में नंगा खड़ा होकर सन्यासी भी हो सकता इन दोनों बातों में विरोध नहीं है ये एक ही क्रोध के दो रूप है मुनि बहुत प्रभावित हुए थे उन्होंने उसे शिक्षा दे दी और उसका नाम रख दिया शांतिनाथ वो मुनि शांतिनाथ हो गए और भी चित्र थे मुनि के लेकिन उस मुनि शांतिनाथ का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उतना क्रोधी उनमें कोई भी नहीं है दूसरे दिन में एक बार भोजन करते तो शांतिनाथ दो, दो दो दिन तक भोजन नहीं करते क्रोधी आदमी कुछ भी कर सकता है दूसरे सीधे रास्ते पर चलते थे तो मुनि शांतिनाथ उल्टे कांटों भरे रास्ते पर चलते दूसरे छाया में बैठते थे तो मुनि शांतिनाथ धूप में खड़े सूख गया शरीर क्रस हो गया काला पड़ गया पैर में गांव पड़ गए लेकिन मुनि की कीर्ति फैलनी शुरू हो कि मुनि महारा पिछड़ी वो सब क्रोध ही था जो स्वयं पर लौट आया था वो क्रोध था जो दूसरों पर प्रकट होता रहा था अब वो अपने पर ही प्रकट हो रहा था सौ में से निन्यानवेवे तपस्वी स्वयं पर लौटे हुए क्रोध का परिणाम होते हैं दूसरों को सताने की चेष्टा रूपांतरित होकर खुद को सताने की चेष्टा भी बन सकती है असल में छपाने की इच्छा असली सवाल है किसको सताने का यह बड़ा सवाल नहीं है दूसरों को भी सताया जा सकता है खुद को भी सताया जा सकता है सताने में मजा करोड़ी आदमी का कर रस अब उसने दूसरों को सताना बंद कर दिया था क्योंकि दूसरे तो थे ही नहीं अब तो वही था अपने को ही सता रहा और एक पहली बार एक नई घटना घटी थी दूसरों को सताने में लोग अपमान करते थे खुद को सताने में लोग सम्मान करने लगे लोग कहते थे महातपिश्री मुनि की कीर्ति फैलती गई जितनी कीर्ति फैलती गई मुनि अपने को उतना ही टॉर्चर उतना ही अपने साथ दुष्टता करते चले गए जितनी उन्होंने दुष्टता की उतना यश उतना सम्मान दो चार वर्षों में ही गुरु से भी ज्यादा उनकी प्रतिष्ठा हो गई फिर वे देश की राजधानी में आए। मुनियों को देश की राजधानी में जाना बहुत जरूरी है अगर आप सन्यासियों को खोजना चाहते हो तो हिमालय जाने की कोई जरूरत नहीं देश की राजधानी में चले जाएंगे और वहां सब मुनि और सब सन्यासी अड्डा जमा कर मिल जाए वो मुनि भी राजधानी की तरफ चले राजधानी में खुराना एक मित्र रहता उसे खबर मिली वो बहुत हैरान हुआ कि जो आदमी इन क्रोधी था वो शांतिनाथ हो गया चमत्कार है जाऊंगी दर्शन करूँ वो मित्र दर्शन करने आया मुनि अपने तखत पर सवार थे देख लिया मित्र को पहचान भी गए लेकिन जो लोग भी तखत पर सवार हो जाते हैं वो कभी किसी को आसानी से नहीं पहचानते फिर पुराने दिनों के साथी को पहचानना ठीक भी न था उससे हम भी कभी इसी जैसे रहे इसका पता चलता है देख लिया पहचाने नहीं मित्र भी समझ गया कि पहचान तो लिया है लेकिन फिर भी पहचान नहीं रहे आदमी ऊपर चढ़ता ही इसलिए है कि जो पीछे छूट जाए उनको पहचाने ना। और जब बहुत लोग उसको पहचानने लगते हैं तो वो सबको पहचानना बंद कर देता है। पद के शिखर पर चढ़ने का रस ही है तुम्हें सब पहचाने लेकिन तुम्हें किसी को न पहचानना होगा मित्र पाक रखाया और उसने पूछा कि मुनि जी क्या मैं पूछ सकता हूं आपका नाम क्या है मुनि जी को क्रोधा गया कहा अखबार नहीं पढ़ते वो रेडियो नहीं सुनते हो मेरा नाम पूछते मेरा नाम जगत जाहिर मेरा नाम है मुनि कांतिनाथ उनके बताने का धन मित्र समझ गया कि कोई बदलाह तो नहीं हुई है आदमी तो ये वही है सिर्फ नग्न खड़ा हो गया दो मिनट दूसरी बात चलती रही मित्र ने फिर पूछा कि महाराज मैं भूल गया आपका नाम क्या है मुनि की तो आंखों में आग चलू थी उन्होंने कहा मूल समझ इतनी भी बुद्धि नहीं अभी मैंने तुझे कहा था कि मेरा नाम मुनिकांतिनाथ है मेरा नाम है मुनिकांतिनाथ मित्र दो मिनट और दूसरी बातें चलती रही सुंदा आप फिर उसने पूछा कि महाराज मैं भूल गया आपका नाम क्या है मुनि ने डंडा उठा लिया और कहा कि सिर तोड़ दूंगा नाम समझ में नहीं आता मेरा नाम है मित्रने का सब समझ तो में आ गया वही समझ तो में आने के लिए तीन तीन बार पूछ रहा हूं नमस्कार है आप वही के बने कोई फ़र्क नहीं आप वही के बनी कोई फ़र्क नहीं पड़ा दमन से कभी कोई फ़र्क नहीं आता लेकिन दमन से चीजों की शक्ल बदल जाती है और शक्ल बदल जाना बहुत खतरनाक है क्योंकि तब बदली हुई शक्ल में उनको पहचानना भी मुश्किल होता है आदमी के भीतर काम हो सेक्स हो वासना हो उसे पहचानना सरल है लेकिन आदमी ब्रह्मचर्य की जबरदस्ती कोशिश में लग जाए तो उस ब्रह्मचरी के पीछे भी सेक्सुअलिटी होगी कामुकता होगी लेकिन उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बदल कर आ गई ब्रह्मचर्य एक तो वो है जो चित्त के परिवर्तन से उपलब्ध होता है जो जीवन के अनुभव से उपलब्ध होता है एक शांति वो है जो जीवन की अनुभूति की छाया की तरह आती है और एक शांति वो है जो क्रोध को दबा के थोक के ऊपर बैठ जाती है एक ब्रह्मचरी वो है जो भीतर वासना को दबा उनकी को के उसकी गर्दन को पकड़ के खड़ा हो जाता है ऐसा ब्रह्मचरी कामुकता से भी बदतर क्योंकि कामुकता पहचान में आती और दुश्मन पहचान में आता हो तो उसके साथ कुछ किया जा सकता है और दुश्मन पहचान में भी ना आता हो तब बहुत कठिनाई हो जाए खुद को ही पहचान मुश्किल हो जाए मैं एक साध्वी के साथ समुद्र के किनारे बैठा हुआ है वे साध्वी परमात्मा की और आत्मा की बातें कर रही हैं हम सभी बातें आत्मा परमात्मा की करते हैं जिनसे हमारा कोई भी संबंध नहीं और जिन बातों से हमारा संबंध है उनके हम बात नहीं करते क्योंकि वे छोटी छोटी क्षुद्र बातें हैं हम तो ऊंची बातें आकाश की बातें करते हैं पृथ्वी की बातें नहीं करते जिस पृथ्वी पर चलना पड़ता है और जिस पृथ्वी पर जीना पड़ता है और जिस पृथ्वी पर जन्म होता है और जिस पृथ्वी पर लाश गिरती है अंत में उन पृथ्वी की हम बात नहीं करते हम बात आकाश की करते हैं जान हम जीते हैं नम चलते हैं वे भी आत्मा परमात्मा की बात करने करेंगे आत्मा परमात्मा की बात आवास की बात है हवा का झोंका आया मेरी चादर उड़ी और साधु को छू गई जैसे बिच्छू छू गया और वैसे ही घबरा गई मैंने पूछा क्या हुआ उन्होंने का पुरुष की चादर पुरुष की चादर छूने का निषेध मैं तो बहुत हैरान हुआ मैंने कहा चादर भी पुरुष और स्त्री हो सकती है ये मैंने पहली तक जाना चमत्कार है चादर भी स्त्री और पुरुष हो सकती लेकिन ब्रह्मचरी चादर को भी स्त्री पुरुष में परिवर्तित कर देगा देता सेक्सुअलिजी की अति हो गई काउकरण मैंने कहा देवी अभी तुम आत्मा की बातें करती थी और कहती थी मैं शरीर भी नहीं हूं और अब तुम जागरण भी हो अभी क्षण भर पहले तुम शरीर भी नहीं थी कि शरीर तो मिलती है अब हो गई भागत की हवाओं से वे कहने लगे कि बच्चा का उपवास करना पड़ता है, है मैंने उनसे कहा करो उपवास जितना करना हो लेकिन चादर के संपर्क से भी जिसे पुरुष का भाव पैदा होता हो उसका चित्त ब्रह्मचर्य को कबू कर लेकिन मैंने तरह का ध्या इसी तरह की in the world कब से बैठे हुए यहां से कोई नंगी स्त्री भागती तो नहीं गई एक का यहाँ से भाग गई बुद्ध ने कहा कोई गया जरूर है लेकिन वो स्त्री थी या पुरुष ये बताया जब मेरे भीतर का पुरुष ज्यादा हुआ था तब मुझे स्त्री दिखाई पड़ती ना भी देखो तो दिखाई पड़ती थी बचना भी चाहो तो भी दिखाई पड़ती थी आंखें कितनी ही और कहीं मोड़ो मैं आंखें स्त्री को ही देती जब से मेरा पुरुष पिदा हो गया तब से बहुत ख्याल करूँ तो पता चलता है कौन स्त्री है कौन हिंदू कोई निकला आदमी भीतर उल्टा है बाहर उल्टा है भीतर आत्मा सिर शीर्षासन कर रही है। भीतर हम सब सिर के बल खड़े होंगे जो नहीं है भीतर वो हम बाहर दिखला रहे हैं और दूसरे धोखे खा जाए इससे कोई बहुत हर्जा नहीं है हम खुद ही धोखा खा जाते हैं लंबे हस्ते हम खुद ही बढ़ जाते हैं कि हम ये क्या दम मनुष्य की आत्मा की असलियत को शेवा देता है और झूठा आवरण पैदा कर लेगा और फिर दमन में हम जिंदगी भर जिसे दमन किया है उससे ही लड़के गुजारते ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला आदमी 24 घंटे सेक्ट की ही चिंतना में व्यक्ति करता है उपवास करने वाला 24 घंटे भोजन करता है ये तो आपने उपवास किया होगा तो बताओ उपवास करें चौबीस घंटे भोजन करना पड़ेगा हां भोजन मानसिक हो शारीरिक नहीं हो लेकिन शारीरिक भोजन का कुछ फायदा भी हो सकता है मानसिक भोजन का सिवाय नुकसान के और कोई भी फायदा नहीं वो जिसने दिन भर खाना नहीं खाया है वो दिन खाने की कोशिश कर नहीं उपवास का ये अर्थ नहीं है कि आदमी खाना ना खाए उपवास का अर्थ अनहार नहीं है अनाहार करने वाला दिन भर आहार करता है उपवास का दूसरा है दमन नहीं है उपवास का अर्थ लेकिन दमन ही उसका अर्थ बन गया है उपवास का अर्थ भोजन न करना नहीं है उपवास का अर्थ है आत्मा के निकट आवास और आत्मा के निकट कोई इतना पहुंच जाए कि उसे भोजन का ख्याल न आए वो बात दूसरी है कोई इतने भीतर उतर जाए कि बाहर का पता भी न चले कि शरीर भूखा है वो बात दूसरी है कोई इतने गहरे में चला जाए कि शरीर को प्यास लगी कि भूख लगी इसकी खबर ना पहुंचती हो ये बात दूसरी है लेकिन कोई भोजन नहीं खाऊंगा ऐसा संकल्प करके बैठ जाए तो दिन भर से भोजन करना पड़ता है मन को दमन धोखा पैदा करता है दमन वो जो असलियत है उपलब्धि की वो जो अनुभूति की वो जो सत्य है उसकी तरफ बिना ले जाए बाहर परिधि पर ही संघर्ष करके जबरदस्ती कुछ पैदा करने की कोशिश कर रहा है और ये घोषिश बहुत मेहनत पड़ता है हिंदुस्तान में ब्रह्मचर्य की बात चल रही थी हजार इस बात को कहने में मुझे जरा भी अति सहयोगी नहीं मालूम पड़ती कि आज पृथ्वी पर हम ज्यादा कामों सिर्फ का नहीं।, नहीं होगा नहीं हो सकता क्योंकि जितसे हम लड़े हैं वही हमारे भीतर भाव की तरह पैदा हो गए 24 घंटे उसी से लड़ रहे छोटे से बच्चे से लेकर मरते हुए बूढ़े तक सेक्स की लड़ाई चल रही है कोरिया में तो फकीर मैं उनके जीवन में पड़ा दो भिक्षु एक दिन सांझ अपने आश्रम वापिस लौटते है एक बूढ़ा भिक्षु है एक युवा भिक्षु है आश्रम के पहले ही एक छोटी सी पहाड़ी नदी है सांझ हो गई है सूरज जलता है एक युवती खड़ी है उस पहाड़ी नदी के किनारे उसे भी नदी पार होना है लेकिन डरती है अंजाम है शायद नदी परिचित नहीं है पता नहीं कितनी गहरी वो भयभीत है तो वो बूढ़ा साधु आगे आया है उसको भी समझ में पड़ गया कि वो स्त्री पार होने के लिए चिंतित है शायद कोई सहारा मांगती है उसका भी मन हुआ कि हाथ से सहारा दे दू नदी पार करवाऊ लेकिन हाथ का सहारा देने का ख्याल भर वर्षों की दबी हुई वासना एकदम खड़ी हो गई वो हाथ को छूने की कल्पना ही भीतर जैसे नस नस में गद में कोई बिजली दौड़ गई तीस वर्ष से स्त्री को नहीं छुआ अभी चुआ नहीं था अभी भी छुआ नहीं था अभी सिर्फ सोचा था कि हाथ का ता सहारा दे लेकिन सारे प्राण कब गए एक बुखार सारे व्यक्तित्व को घेर लिया अपने मन को डराया कहा कि मैंने कैसी गंदी बात सोची कैसे पाप की बात सोची मुझे क्या मतलब है कोई नदी पार हो या न हो मुझे क्या प्रयोजन है मैं अपना जीवन क्यों तो बिगाड़ू अपनी साधना क्यों तो बिगाड़ू बड़ी कीमती साधना होगी जो एक लड़की का हाथ छूने से बिगड़ जाती बड़ी बहुमूल्य साधना रही होगी और ऐसी ही बहुमूल्य साधना के सारे लोग मोक्ष तक पहुंचना चाहते ऐसी ही कीमती मजबूत साधना के पुल पर चढ़ के परमात्मा की यात्रा करना चाहते आग बंद कर ली उसने क्योंकि वो स्त्री दिखाई पड़ती थी और वो बहुत जोर से दिखाई पड़ती थी क्योंकि मन जाग गया था खोल हुई बातना जग गई थी आंख बंद करके वो नदी उतरने लगा अब ये आपको पता होगा जिस चीज पे आंख बंद कर ली जाए वो उतनी सुंदर कभी नहीं होती आंख में जितनी आंख बंद करने पर तो हो जाए आंख बंद हुई और स्त्री अप्सरा हो गई अपसराए इसी तरह पैदा होती बंद आंख से पैदा हो जाती दुनिया में स्त्रियां आंख बंद करो कि अपसराएं पैदा होती अपसराए कहीं भी नहीं है लेकिन आंख बंद से स्त्री अपसरा हो जाती एकदम कविता पैदा हो जाती फूल खिल जाते चांदी फैल जाती एक ऐसा सौंदर्य आ जाता है जो स्त्री में कहीं भी नहीं जो सिर्फ आदमी की काम वासना के सपने में होता है आंख बंद करते ही सपना शुरू हो जाता अब वापली स्त्री को नहीं देता अब एक ड्रीम अब एक सपना और वो स्त्री उसे बुला रही है उसका मन कभी कहता है कि चलो ये तो बड़ी बुरी बात है कि किसी असहाय स्त्री को सहारा न दू फिर तत्काल उसका दूसरा मन कहता है कि सब बेईमानी है अपने को धोखा देने की तकलीफ कर रहे ये सेवा वगैरह नहीं है तुम स्त्री को छूना चाहते हो बड़ी मुश्किल है उसकी साधुओं की बड़ी मुश्किल होती है खींचतान है भीतर तनाव है भीतर प्राण पीछे लौट जाना चाहता है और वो दमन करने वाला मन आगे चला जाना चाहता है वो नदी के छोटे से घाट पर वो आदमी दो हिस्सों में बढ़ गया है एक हिस्सा आगे जा है एक हिस्सा जा रहा उसकी अकांक्षी उसका टेंशन उसकी तकलीफ हम समझ सकते यही आकांक्षी आदमी को उत्पादन कर देंगे आधा हिस्सा इस तरफ जा रहा है आधा हिस्सा उस तरफ जा रहा है किसी तरह चीन तान के उसने अपने को उत्पाद कर लिया आंखें खुल के देखना चाहती है लेकिन वो डरा हुआ है वो भगवान का नाम लेता है जो जोर जोर से भगवान का नमो बुधा है नमो बुधा भगवान का नाम आदमी जब भी जोर जोर जो से ले तब समझ लेना कि भीतर कुछ गड़बड़ उसको दबाने के लिए आदमी जोर जोर जो से नाम देता आदमी को ठंड लग रही हो नबी में नाथ वक्त कहता है सीधा वो ठंड जो लग रही है बेचारे सीताराम को क्यों तकलीफ दे रहे उस ठंड को भुलाने की कोशिश कर रहे हो अंधेरी गली में आज आदमी जाता और कहता अल्लाह ईश्वर तेरे नाम वो अंधेरे घबराहट को भुलाना चाह रहे जो आदमी परमात्मा के निकट जाता है वो चिल्ल नहीं करता भगवान के नाम की वो चुप हो जाता ये जितने चिल्ल को मचाने वाले लोग हैं समझ लेना कि भीतर कुछ और चल है भीतर काम चल रहा है उसके ऊपर राम का नाम चल रहा है वो भीतर औरत खींच रही है और वो किसी तरह भगवान का सहारा लेके आगे बढ़ा जा रहा है कि कहीं ये को तो ना होगी औरत मजबूत हो, और हो जाए और खींची ले उस स्त्री को बिचारी को पता भी नहीं है कि साधु किस मुसीबत में पड़ गया है वो अपने रास्ते पे खड़ी तभी उन साधुओं को ख्याल आया कि पीछे उनका जवान साथी भी आ रहा है लौट के उसने देखा तो उसको सचेत कर दे कि वो भी कहीं इसकी दया करने की भूल में न पड़ जाए जिसमें मैं पड़ गया हूँ लेकिन लौट के देखा तो भूल तो हो चुकी है वो जवान आज उस औरत को कंधे नदी पार पाता था आग लग गई उस बूढ़े का को न मालूम कैसा कैसा मन होने लगा कई बार होने लगा की मैं उसकी जगह कंधा लगाया होता सिर छिड़का उसने की क्या पागल की बात मैं और उस, उस औरत को कंधे पे ले सकता हूँ तीन साल की साधना नष्ट करूंगा गंदगी का ढेर है औरत का शरीर तो उसको कंधे पर लूंगा, नरक का द्वार है ये औरत इसको कंधे पर लूंगा, लेकिन वो दूसरा युवक ये चला आज जल गई कि आज जाके गुरु को कहूंगा कि ये युवक भ्रष्ट हो गया पतित हो गया ऐसे निकालो आश्रम के बाद फिर उस युवक ने आंक्रम स्त्री को किनारे पर छोड़ दिया फिर वो चल पड़ा फिर वो दोनों चलते रहे मीर भर तक बूढ़े ने कोई बात नहीं ली जब वे आश्रम के द्वार से प्रविष्ट हो रहे थे और तो गुरु ने सीढ़ी में खड़े कि याद रखो मैं जाके गुरु को कहूंगा तुम कथित हो चुके हो तुम उस स्त्री को कंधे पर क्यों उठा वह आदमी एकदम से चौंका उसकी वक्ने का स्त्री उसको मैंने उठाया था और छोड़ भी आया लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि आप उसे अभी भी कंधे पर लिए हो। हैं उस युवक ने कहा सर यू आर स्किल कैरिंग सो रहे आप अभी भी छोड़ रहे मैं तो उसे उतार भी आया और आपने तो उसे कभी कंधे पर लिया भी नहीं था आप अभी तक उसी को ठो हो मैं तो दो तो घंटे से सोचता था आप किसी ध्यान में लीन मैं मुझे यह खबर भी ना थी कि आप वही ध्यान कर रहे हैं वही नदी का किनारा वही स्त्री को नदी का पार कराना ये तो मैंने कहानी सुनी अभी ऐसी कहानी थी मेरे सामने हो गई मिल रही वो आपने अखबार में जरूर पढ़ एक महिला आई और मेरे साथ ठहर उसने मुझसे पूछा कि मैं यहां ठहर जाऊं आपके पास मेरे बस बिल्कुल ठहर जाऊ मुझे पता नहीं था कि मनुभाई पटेल को बड़ी तकलीफ हो जाएगी इस बात अगर मुझे पता होता तो संसद सदस्य को मैं तकलीफ नहीं देता मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता कहता कि देवी तुम्हारे ठहरने से मुझे तकलीफ नहीं देते मनु भाई पटेल को बड़ोदरा वालों को तकलीफ हो जाएगी और किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं है तो और तुम्हें ठहर रही तो जाओ मनु के कमरे में ठहर जाओ या मेरे पास गाय के लिए ठहरा लेकिन मुझे पता ही नहीं था पता होता तो यह भूल न होती लेकिन यह भूल हो गई अज्ञान हो गई वो आपके सो भी गई लेकिन दूसरे दिन तकलीफ हुई पता चला कि मनु भाई को उनके मित्रों को बहुत कष्ट हो गया इस बात से तो मेरे कमरे में सो गए मैं तो हैरान हुआ वो कमरे में मेरे सोई ही तकलीफ तकली उनको हो गई लेकिन आदमी कंधे पर उन चीजों को धोने लगता है जिनसे लीटर कोई लड़ाई जारी रही हो पता नहीं चलता, रहा में नहीं आता पता ही नहीं चलता कि ये सब भीतर क्यों हो रहा है फिर इस बात को हुए दो महीने हो गए वो मनु भाई मुझे मिले तो उनसे कहूं सर यू आर स्टिल केयरिंग हर अभी भी ढूं रहे हैं कौर है। लेकिन दो महीने हो गए अब उनको अखबारों में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के खबर देने का मौका है मैंने उनको वही दिल्ली में कहा था कि मनु भाई तकलीफ होगी पीछे न पीछे ये बात चलेगी ये मिटने वाली नहीं तो मैं ही इसकी बात करूं सबके सामने तो वहां कहा कि मैंने क्या बात करी कुछ हर्जा नहीं है जो हो गया हो गया। लेकिन मैं जानता था कि बात तो उठेगी ही करनी पड़ेगी फिर वो संसद सदस्य संसद सदस्यों को मुझ जैसे फकीरों के आचरण का ध्यान रखना चाहिए नहीं तो मुल्क का आचरण बिगाड़ के हम जैसे लोग और ऐसे अच्छे संसद सदस्य हैं इसलिए तो मुल्क का आचरण इतना अच्छा है नहीं तो कभी का बिगड़ जाता धन्यवाद है हमारे मुल्क आचरण कितना अच्छा अच्छे संसद सदस्यों के कारण जो पता लगाते हैं कि, कि किसके कमरे में कौन सो तो रहा का हिसाब रखते हैं। ये लोक सेवक है लोक सेवक होना चाहिए मैं तो जितनी मुझे खबर मिली मैंने कहा कि इस बार इलेक्शन के वक्त अगर मुझे वक्त मिला तो जाऊंगा बड़ौदा में लोगों से कहूंगा कि मनु भाई कोई वोट देना इस तरह के लोगों की वजह से देश का चरित्र ऊंचा है तो सब खराब हो जाए लेकिन ये ये दिमाग ये दिमाग कहां से पैदा होता है ये दिमाग कहां से आता है भीतर क्या छिपा हुआ है वो भीतर है दमन की लंबी परंपरा ये एक आदमी का सवाल नहीं ये हमारी पूरी जाति संस्कार का सवाल है ये कोई मनु का सवाल नहीं वो तो प्रतिनिधि है हमारे और आपके हमारी सब बीमारियों के प्रतिनिधि हैं हमारे सब प्रतिनिधि हैं वो जो हमारे भीतर छिपा है हमारे भीतर क्या छिपा है हमने एक अजीब की धारा में तो अपनी ओर जोड़ रखा है दबा रहे है सब वो दबाया हुआ घाव हो जाता है वो घाव पीड़ा देता है उस घाव की वजह से हमें बाहर वही वही दिखाई पड़ने लगता है जो भीतर है सारा जगत फिरक तरफ बच जाता है नहीं ये सप्रष्ण की लंबी धारा ये दमन की लंबी यात्रा व्यक्तित्व को नष्ट कर दी है इसने जीवन के सारे स्रोतों को पायजन से भर दिया जहर से भर दिया जीवन के सारे स्रोत विकृत और कुरुप हो गए इसलिए तीसरा सूत्र आज आपसे कहना चाहता हूं दमन से बचना अगर जीवन को और सत्य को जानना हो और कभी प्रभु के परमात्मा के द्वार पर दस्तक देनी हो तो दमन वाला चित्र वहां तक कभी नहीं पहुंचता वो वहीं रुक जाता है जहां दमन करता है जिसका दमन करता है वहीं ठहर जाता है और उसको वहीं ठहरना पड़ता है क्योंकि जरा ही हटा कि दमन उखड़ जाएगा और जिसको दबाया है वो प्रगट होना शुरू हो जाएगा अगर आपने एक आदमी की छाती पर आप सवार हो गए तो फिर आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि छोड़ के आप गए तो वो फिर निकल के आपके ऊपर हमला करेगा तो अगर किसी आदमी की छाती पर आप सवार हो गए तो आप समझना कि जितना वो आपसे बंध गया उससे भी ज्यादा आप उससे बंध गए क्योंकि आप छोड़ के नहीं रख सकते तो मनुष्य जिन चीजों को दबा लेता है उन्हीं के साथ बंध जाता हूं तो छोड़ के रख नहीं सकता और कहीं नहीं जा सकता दमन से अत्यंत साधक को सावधान होने दमन पैदा करेगा पागलपन विक्षिप्तता इंसेनिटी जितने मनोचिकित्सक हों उनसे पूछे वो क्या कहते है हैं वो ये कहते हैं कि सारी दुनिया पागल हो जा रही है दमन के कारण पागलखानों में सौ आदमी बन गए उनमें अंठानवे आदमी दमन के कारण बन गए जिन्होंने भी जोर से दबा लिया है उन्होंने एक विस्फोट की आग को भी चपक लिया है वो विस्फोट फूटना चाहता है वो सारे व्यक्तित्व को किसी दिन तोड़ देता है किसी दिन खंड खंड बिखेर देता है सारे मकानों, को आदमी बिखर के टूट के हो जाता है इसलिए जितना आदमी सभ्य होता चला जा रहा है उतना ही पागल होता जा है क्योंकि सभ्यता का सूत्र दमन नहीं स्वभाव तो को अगर जानना है तो दमन से नहीं जाना जा सकता है लेकिन आप कहेंगे अगर हम दमन नहीं करेंगे तब तो आदमी पशु हो जाएगा तब तो क्रोध आए तो क्रोध करने चाहिए आप ये कहते हैं वासना आए तो वासना भोगनी चाहिए आप ये कहते हैं आप लोगों को वासना में डूब जाने के लिए कहते हैं बिल्कुल नहीं जरा भी नहीं कहता हूं दमन से बचने को कह रहा हूं अभी भोग करने को नहीं कह रहा हूं अभी एक सूत्र समझ लें कल दूसरे सूत्र की बात करेंगे दमन से बचने का अर्थ भोग में खून जाना नहीं है अनिवार्य रूपेण वही एक दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है और विकल्प भी हैं उन विकल्प की हम बात करेंगे इतनी जल्दी से यह नतीजा लेके धर्मत लौट जाना मेरी बातों में जल्दी नतीजा नहीं लेना कहीं नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है मन नहीं खुद के व्यक्तित्व से संघर्ष नहीं खुद के व्यक्तित्व से द्वंद नहीं क्योंकि खुद के व्यक्तित्व से द्वंदकार थे जिससे मैं अपने दोनों हाथों को लड़ाने लगू कौन सी तेरा कौन हारे दोनों हाथ मेरे हैं दोनों हाथों के पीछे लड़ने वाली शक्ति मेरी है दोनों हाथों के पीछे मैं हूं कौन सी कोई भी शक्ति लेकिन दोनों हाथों की लड़ाई में जीतेगा कोई भी नहीं क्योंकि जीतने वाले दो हैं ही नहीं लेकिन एक अद्भुत घटना घट जाएगी जीतेगा तो कोई नहीं न बाया न दाया लेकिन मैं हार जाऊंगा दोनों को लड़ाए क्योंकि मेरी शक्ति दोनों के साथ नष्ट है और मैं हार जाऊंगा शक्ति के क्षीण होने से जो भी दमन कर रहा है वो किसका दमन कर रहा है अपना ही अपने ही चित्त के खंडों को दबा रहा है किससे दबा रहा है खुद के ही चित्त के दूसरे खंडों से दबा रहा है चित्त के एक खंड को चित्त के दूसरे खंड से दबा रहा है खुद को ही खुद से लड़ा रहा है ऐसा आदमी अगर पागल हो जाए अंततः, का तो आश्चिर क्या है वो तो आदमी पागल नहीं हो पाता क्योंकि दमन करने वालों की बात पूरी तरह से कोई भी नहीं मान है नहीं तो सारी मनुष्यता पागल वो दमन करने वालों की बात पूरी तरह कोई नहीं मानता और न मानने की वजह से थोड़ा सा रस्ता बचा रहता है कि आदमी बच जाता है हां न मानने की वजह से ऊपर से दिखलाता है कि मानता हूं भीतर से पूरा मानता नहीं इसलिए पाखंड और हिपोक्रेसी का रहा हूं हिपोक्रेसी दमन की सही बहन वो जो पाखंड है वो दमन का चचेरा भाई है दमन चलेगा तो पाखंड पैदा होगा अगर पाखंड पैदा ना होगा तो पागलपन पैदा होगा पागलपन से बचना है तो पाखंड ही हो जाना पड़ेगा दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि ब्रह्म और पीछे से वासना के रास्ते खोलने पड़ेगा दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि मुझे तो मिट्टी है धन और भीतर गुप्त मार्गो से लेकिन ये पाखंड बचा रहा है आदमी को नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा। अगर सीधा साधा आदमी दमन के चक्कर में पड़ तो जाए तो पागल हो जाएगा। ये साधु संन्यासी बहुत बड़े अंश में पागल होते देखे जाते हैं उसका कारण आप समझते लोग समझते हैं कि भगवान का उन्माद छा गया भगवान के लिए दीवाने हो गए भगवान का कोई उन्माद नहीं होता है सब उन्माद भीतर के दुब्धता से दर्द होगा लेकिन वो भीतर अगर बहुत दमन हो तो रोग पैदा हो जाता उन्मा का हो जाता पागलमन पैदा हो, हो लेकिन उसको हम कहते हैं हर कोन मास वगैरह नहीं है मेटनेस है इंफिनिटी है या तो आदमी पूरा दमन करे तो पागल होगा और या फिर पाखंड का रास्ता निकाल ले तो बच जाएगा लेकिन पाखंड हो जाए और पाखंडी होना पागल होने से अच्छा नहीं पागल की फिर भी एक सिंसियरिटी है पागल का फिर भी एक निष्ठा है पाखंडी की तो कोई निष्ठा नहीं कोई नैतिकता नहीं, नहीं कोई ईमानदारी नहीं मगर दमन यही दो विकल्प पैदा करता है आप अपने से लड़े और आप गलत रास्ते पर गए अपने से नहीं लड़ना है अपने से लड़ना आधार नहीं है दमन मात्र आधार नहीं है दमन मात्र मनुष्य को जितना नुकसान पहुंचाया उतना दुनिया में किसी और एक तब ने कभी नहीं पहुंचाया उस दिन ही मनुष्य पूरी तरह स्वस्थ होता है जिस दिन सारे दमन से मुक्त हो है, जिस दिन उसके भीतर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं कोई द्वंद नहीं जिस दिन भीतर बंद नहीं होता उसी दिन उस एक का दर्शन होता है जो भीतर है अगर ठीक से समझे तो दमन मनुष्य को विभक्त करता है डिवाइड करता है और दमन जिस व्यक्ति के भीतर होगा वो फिर इंडिविजुअल नहीं रह जाएगा वो व्यक्ति नहीं रह जाए वो विभक्त हो जाए उसके कई टुकड़े हो जाएंगे वो चीजोफ्रेमिक हो जाए मन न होगा व्यक्ति में तो योग की स्थिति उपलब्ध होगी योग कार से जोड़ योग कार्य यो इंटीग्रेशन योग कार्य एक लेकिन एक कौन हो सकता है एक व्यक्ति तो किसका हो सकता है उसका जो लड़ नहीं रहा है उसका जो अपने को खंड खंड में नहीं तोड़ रहा है जो अपने भीतर नहीं कह रहा है यह बुरा है यह अच्छा है इसको बचाऊंगा इसको छोड़ूंगा जिसने भी अपने भीतर बुरे और अच्छे का भेद किया वो दमन में पड़ जाएगा दमन से बचने का सूत्र है अपने भीतर जो भी है उनकी पूर्ण स्वीकृति टोटल एक्सेप्टेबिलिटी जो भी है सेक्स है लोभ है क्रोध है मान है अहंकार है जो भी है भीतर उसकी सर्वांगीण स्वीकृति प्राथमिक बात है तो व्यक्ति आत्मज्ञान की तरफ विकसित होगा नहीं तो नहीं विकसित होगा अगर उसने अस्वीकार किया कि इस हिस्से को मैं अस्वीकार करता हूं उसने कहा कि मैं लोभ को फेंक दूंगा उसने कहा कि मैं क्रोध को फेंक दूंगा बस फिर वो नहीं कभी भी शांत हो पाएगा इस फेंकने में ही आसान हो और इसीलिए तो सन्यासी जितने क्रोधी देखे जाते हैं उतने साधारण लोग क्रोधी नहीं होते। सन्यासी का क्रोध बहुत अद्भुत है दुर्भाषा की कथाएं तो हम जानते हैं वो परम सन्यासी परम ऋषि थे इतना क्रोध क्रोध छोड़ने वाले लोगों में इकट्ठा हो इतना अहंकार कि दो सन्यासी एक दूसरे को मिल नहीं सकते क्योंकि कौन इसको पहले नमत्कार करे दो सन्यासी एक साथ बैठ नहीं सकते क्योंकि किसका तखत ऊंचा होगा और किसका नीचा होगा ये सन्यासी है उनकी बादल ही अभी तखत की ऊंचाई नहीं चाहिए नापने में लगे हैं उनकी परमात्मा की ऊंचाई नहीं चाहिए नहीं पता भी क्या होगा मैं कलकत्ते में एक सर्वधर्म सम्मेलन में बोलने गया वहां कई तरह के सन्यासी कई धर्मों के उन्होंने आमंत्रित किए थे उनको क्या पता भी कि सब संन्यासियों को एक मंच पर ही बिठाला जाता कोई उसमें शंकराचार्य है वो कहते हैं हम अपने सिंहासन पर बैठेंगे और शंकराचार्य सिंहासन पर बैठे तो दूसरा आदमी कैसे नीचे बैठ सकता है किसका तखत पूछा होगा संयोजकों ने मुझे आके कहा कि सबकी खबरें आ रही हैं, हमारे बैठने का इंतजाम क्या है बच्चों जैसी बात मालूम छोटे छोटे बच्चे कुर्सी पर खड़े हो जाते और अपने बाप से कहते हैं इससे ज्यादा बुद्धि नहीं मालूम पड़ती तखत ऊंचा नीचा रखने वालों इतनी ज्यादा ऊंची बुद्धि है तखत तो ऊंचे हो जाएंगे आप तो हद हो गई आदमी का ऊंचा होना बहुत आसान हो गया लेकिन दबा रहे हैं अहंकार को तो अहंकार दूसरे रास्तों से खोज कर रहा निकलने की इधर अहंकार को दबा रहे हैं इधर कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं हे परमात्मा मैं तो तेरी शरण में हूं इधर ये कह रहे हैं उधर वो अहंकार कह रहा है कि अच्छा ठीक है बेटे इधर तुम शरण में जाओ हम दूसरा रास्ता खोजते हैं हम कहते हैं कि सोने का सिंहसन चाहिए क्योंकि हम तो ज्यादा भगवान की शरण में और कोई भी नहीं गया तो हमको सोने का सिंहसन है इधर कि मैं कुछ भी नहीं हूं आदमी तो कुछ भी नहीं है सब संसार माया है और उधर उधर अगर जगत गुरु न लिखो आगे नाराज हो जाती तबीयत के मुझे जगत गुरु नहीं देखा और मजा ये है कि जगत से पूछे बिना ही गुरु हो गए जगत से भी तो पूछ लिया होता ये जगत बहुत बड़ा है एक गांव में मैं गया वहां भी एक जगत गुरु से जगतगुरु की कोई कमी जिसको भी ख्याल पैदा हो जाए वो जगत गुरु हो सकता है इस वक्त सबसे सस्ता काम यह है गांव में जगत गुरु थे मैंने कहा इतना छोटा सा गांव जगतगुरु को मैं गया उन्होंने कहा वो यहीं रहते हैं सदा मैंने कहा जगत से पूछ लिया उन्होंने उन्होंने कहा जगत से तो नहीं पूछा लेकिन वो बहुत उच्चार आदमी उनका एक ट्रिस्ट है मैंने कहा और कितने उनका बस एक ही है लेकिन उसका नाम उन्होंने जगत रख लिया तो वो जगत गुरु हो गए बिल्कुल ठीक बात अब और कोई कमी ना रही लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली अदालत में मुकदमा नहीं चला सकते इस आदमी पे तो जगतगुरु है सारे जगतगुरु इसी तरह के किसी का एक शिष्य होगा किसी के दस होंगे इससे क्या फर्क पड़ता है लेकिन इधर कहते हैं कि नहीं कुछ आदमी तो माया है असली तो ब्रह्म है एक ही ब्रह्म है और इधर जगतगुरु होने का भी रोग तब आसा वो अहंकार उधर से बचाओ इधर से रास्ता खोजता है आदमी जिस जिस को दबाएगा वही वही नए नए मार्गों से प्रकट होगा दमन करके कभी कोई किसी चीज से मुक्त नहीं होगा इसलिए दमन से बचना दमन से सावधान रहना दमन ही मनुष्य को तोड़ देने का सूत्र है और अगर जुड़ना है और एक हो जाना है तो दमन से बच जाना पहले कर चौथे सूत्र में आपसे मैं बात आप करूंगा अगर दमन से बच जाए तो फिर भोग एकदम निमंत्रण देगा कि आओ अब तो क्रोध से बचना नहीं है इसलिए आओ क्रोध करो अब तो सेक्स से बचना नहीं है इसलिए आओ तू जाओ अब तो लोट से बचना नहीं है इसलिए दौड़ो और रुपए इकट्ठे करो जैसे ही दमन से बचेंगे वैसे ही भोग निमंत्रण देगा कि आ जाओ उस भोग के लिए क्या सरी?